पहला प्रश्न एक कौतुक मैंने देखा मेरी खोपड़ी में खंजड़ी बजे लोल क्या भक्त को अहंकार होता है जहां ढूंढा तो श्री हरि आपको ही पाया तरु कौतुक इसमें कुछ भी नहीं सच्चाई यही है खोपड़ी खंजड़ी से ज्यादा नहीं खोपड़ी में चल रहा सोरगुल बस बजाई गई खंजड़ी से ज्यादा मूल्यवान नहीं है खोपड़ी तुम्हारी आत्मा नहीं है तुम्हारी आत्मा पर जम गया कूड़ा करकट है विचार तुम पर जम गई धूल है तुम हो दर्पण धूल झड़े दर्पण निखरे तो जो है उसकी प्रति बने सत्य का अनुभव हो साक्षात्कार हो खोपड़ी ही बाधा है और तो कोई बाधा नहीं है तुम्हारे और परमात्मा के बीच वो जो खोपड़ी की खंजड़ी बजती रहती और बजती ही रहती दिन बजती रात बजती जागते बजती सोते बजती एक तरफ से बंद करो दूसरी तरफ से बजती उसे बजने के बहुत ढंग आते आस्तिक की तरह बस्ती नास्तिक की तरह बस्ती हिंदू की तरह बजती, मुसलमान की तरह बजती खोपड़ी के रास्ते बड़े जटिल बड़े प्रवंचनापूर्ण तुम जैसा चाहो वैसा बजती, मगर एक बात भर चाहती है कि बजती रहे शोरगुल होता रहे इसी शोरगुल के कारण भीतर जो छिपे हुए प्राणों का अपना नाद है वह सुनाई नहीं पड़ता तुम्हारे प्राणों के प्राण में वेद का उच्चार हो रहा है वेदों का जन्म हो रहा है इस क्षण अभी यही लेकिन खोपड़ी सुनने दे तब ना और खोपड़ी बड़ी होशियार है अपने को बचाने के बहुत उपाय करती अपने को बचाने के बहुत तर्क खोजती सुरक्षाएं सुविधाएं और कहीं खोपड़ी से तुम्हारा साथ ना छूट जाए इसके इतने आयोजन करती है इतनी खूंटियां गाड़ती है और इतनी व्यवस्था से गाड़ती कि धीरे धीरे तुम्हें लगने लगता है यही मैं हूं तुम्हारा तादात्म्य हो जाता है और जिसका अपनी खोपड़ी से तादात्म हो गया वह सदियों सदियों के लिए भटक जाता है खोपड़ी से संबंध तोड़ना है ताकि हम उसे जान सकें जो हम हैं तो तरु पूछती एक कौतुक मैंने देखा मेरी खोपड़ी में खंजड़ी बजे लोल कौतुक नहीं है लेकिन कौतुक जैसा ही मालूम होगा क्योंकि जिससे हमारा सदा सदा सदा तादात्म रहा है अचानक हमें पता चले कि अलग ही कोई चीज बज रही है मुझसे भिन्न कोई चीज बज रही यह मैं नहीं हूं तो आश्चर्य विमुक्त हो जाना पड़ेगा एक क्षण को सब ठिटक जाएगा एक सन्नाटा छा जाएगा और एक क्षण को ऐसा लगेगा कि कहीं मैं पागल तो नहीं हुआ जा रहा हूं क्योंकि खोपड़ी ने दावा कर रखा है कि बुद्धिमानी उसकी ठेकेदारी है खोपड़ी ने तुम्हें समझाया है कि मैं हूं तो तुम बुद्धिमान मैं नहीं तो तुम मूर्ख। मैं हूं तो तुम समझदार मैं नहीं तो तुम विक्षिप्त खोपड़ी प्रेम की निंदा करती क्योंकि प्रेम तुम्हें वहां ले जाएगा जहां खोपड़ी की गति नहीं खोपड़ी परमात्मा की निंदा करती क्योंकि परमात्मा तक जाने का मार्ग पागलपन से होके गुजरता है दीवानगी से होकर गुजरता है तो पहले पहले तो लगेगा कि यह कैसा चमत्कार हो रहा है यह क्या अनहोना घट रहा है लेकिन कुछ अनहोना नहीं है जुनून खुदनुमा खुद निगर भी नहीं खिरत की तरह कम नजर भी नहीं एक ऐसा पागलपन भी है जो बुद्धि से बहुत बड़ा है और बुद्धि से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है बुद्धि तो बड़ी संकीर्ण है एक ऐसा पागलपन भी है जो आकाश की तरह विस्तीर्ण है जुनून खुदनुमा नुमा खुद भी नहीं खिरत की तरह कम नजर भी नहीं खिरत यानी बुद्धि बुद्धि की तरह छोटी दृष्टि भी नहीं है एक ऐसा जुनून भी है उसी जुनून का नाम प्रेम है और उस जुनून की परम अभिव्यक्ति भक्ति है प्रेम पंथ ऐसा कठिन पागल होने की क्षमता हो तो ही कोई प्रेमी हो सकता है और उस उन्माद उस परम उन्माद की खूबियां हैं उस परम उन्माद की दो खूबी हैं एक जुनून खुदनुमा नुमा खुद निगर भी नहीं एक तो जुनून अहंकारी नहीं होता वहां कहां अहंकार वहां पता कहां अपना विराट में सब खो जाता है लहरें सागर के साथ एक हो जाती जुनून खुदनुमा नुमा खुद निगर भी नहीं और विक्षिप्तता वह परम विक्षिप्तता जिसको भक्ति कहे भाव कहे वह अपने पर आश्रित भी नहीं है वह तो परमात्मा आश्रित है उसका स्रोत तो परमात्मा में है हौज अपने पर आश्रित होती उसका पानी बस उसमें ही भरा है कुआ अपने पर आश्रित नहीं होता उसके झरने सागर से जुड़े जुनून खुदनुमा, खुद निगर भी नहीं खिरत की तरह कम नजर भी नहीं कोई राहजन का खतर भी नहीं कि दामन में गर्दे सफर भी नहीं और जो चल पड़े इस उन्माद के मार्ग पर वे लूटे नहीं जा सकते उन्हें डाकुओं का खतरा भी नहीं प्रेम ही एक ऐसी संपदा है जिससे कोई चुरा ना सकेगा प्रेम ही एक ऐसी संपदा है जिससे कोई छीन ना सकेगा गर्दन काटी जा सकती है प्राण लिए जा सकते हैं मगर तुम्हारा प्रेम नहीं छीना जा सकता कोई राहजन का खतर भी नहीं कि दामन में गर्द सफर भी नहीं अद्भुत है ये उन्माद का मार्ग कि कोई इसे लूट नहीं सकता कोई लुटेरा रास्ते में हमला नहीं कर सकता और इतनी लंबी यात्रा है प्रेम की पदार्थ से परमात्मा तक इतनी बड़ी यात्रा है फिर भी दामन पर धूल इकट्ठी नहीं होती ज्यों की त्यों धरदीनी चरिया खूब जतन से ओढ़ी रहे कबीरा जिन्होंने प्रेम का रास्ता जाना है वो तो रोज नहाए ही नहाए प्रतिपल नहाए ही नहाए उनके ऊपर तो परमात्मा की वर्षा होती रही होती ही रहती अमृत झरता ही रहता है धूल जमने नहीं पाती यहां हो ईमा सभी लुट गए मजा यह है कि उनको खबर भी नहीं और जो इस प्रेम के उन्माद पूर्ण पथ पर चले हैं वहां होश भी लुट जाता है तथाकथित धर्म अधर्म पुण्य पाप की धारणाएं भी लुट जाती हैं यहां होशो ईमा सभी लुट गए मजा यह है कि उनको खबर भी नहीं पता ही नहीं चलता बुद्धि को पता नहीं चलता कि कब बुद्धि विदा हो गई होश समझदारियां कब विलीन हो गई कानो कान खबर नहीं होती ये सब चुपचाप हो जाता है ये मौन में हो जाता है कूचा ए शोक रहे फिक्रो नजर से गुजरे जिन्होंने प्रेम की यह गली पकड़ ली वो प्यारे की गली में आ गए कूचा ए शोक रहे फिक्रो नजर से गुजरे फिर उनकी आंखों में बस एक प्यारे की गली ही दिखाई पड़ती फिर उनके चिंतन मनन निधि में बस एक प्यारे की गली ही दिखाई पड़ती कूचाए शौक रहे फिक्र नजर से गुजरे से छोड़ गए हम तो जिधर से गुजरे और प्रेमी जहां से गुजर जाते वहां मंदिर खड़े हो जाते उनके पैरों के चिन्ह जहां पड़ जाते वहां काबा और कैलाश बन जाते वहां तीर्थों के निर्माण हो जाते कूचाए शौक रहे फिक्र नजर से गुजरे नक्शे पात छोड़ गए हम तो जिधर से गुजरे आज ए बेसते दिल जाने किधर से गुजरे और फिर ऐसी भी घड़ी आती है उस उन्माद की परम घड़ी जब कुछ भी पता नहीं चलता कि कहां से गुजर रहे क्योंकि प्रेमी और प्यारे में भी भेद नहीं रह जाता कौन मैं कौन तू कुछ अंतर नहीं रह जाता आज ए वह सत्य दिल जाने किधर से गुजरे कितने दिलचस्प थे मंजर जो नजर से गुजरे और तभी जीवन के परम रहस्य अपने द्वार खोलते कितने दिलचस्प थे मंजर जो नजर से गुजरे फिर जो आंखों में दिखाई पड़ता है वही परमात्मा है फिर जिसकी प्रती होती वही सत्य है फिर हृदय में जिसका स्वाद उतरता है उसकी ही तलाश थी जन्मों जन्मों उसी की खोज थी आज ए वैसे दिल जाने किर से गुजरे कितने दिलचस्प मंजर थे जो नजर से गुजरे हम भी मस्जिद के इरादे से चले थे लेकिन मैग दे राह में हायल थे जिधर से गुजरे सोचा तो था कि मस्जिद से गुजरेंगे विचारा तो था कि मस्जिद से गुजरेंगे चले तो थो शास्त्रों सिद्धांतों प्रश्नों के अंबार लेकर सोचा तो था कि मंदिर रास्ते में पड़ेगा मस्जिद रास्ते में पड़ेगी सोचा तो था कि वेद और कुरान और बाइबल रास्ते में मिलेंगे मगर कुछ और हुआ कुछ और ही हुआ और जब पहली दफा होता है तरु तो कौतुक मालूम होता है हम भी मस्जिद के इरादे से चले थे लेकिन मैग दे राह में हायल थे जिधर से गुजरे लेकिन हुआ कुछ और चले थे मस्जिद के इरादे से और पहुंच गए मधुशाला प्रेमी मधुशाला पहुंच ही जाते प्रेम मधुशाला पहुंचा ही देता है प्रेम कहीं और नहीं ले जा सकता और मधुशाला का अर्थ होता है कोई जीवित सत्संग मधुशाला का अर्थ होता है जहां गर्दनें काटी जा रही और जहां हृदय सींचे जा रहे मधुशाला का अर्थ होता है जहां विचार छोड़े जा रहे और प्रेम के फूल खिलाए जा रहे मधुशाला का अर्थ होता है जहां शास्त्र जलाए जा रहे और सत्यों की अनुभूतियां उपलब्ध कराई जा रही मधुशाला का अर्थ होता है जहां होश हवास खोया जा रहा और एक नया होश एक नया जागरण एक नई चेतना का सूत्रपात हो रहा है एक तो होश है खोपड़ी का वो खंजड़ी की आवाज से ज्यादा नहीं और एक होश है हृदय का जहां ओंकार का नाद बजता है कौतुक मालूम होगा शुरू शुरू कौतुक मालूम होना निश्चित है ये वो मंजिल है कि इलियास भी गुम खिज भी गुम हाय आवारीय शौक के घर से गुजरे प्रेम का गंतव्य ऐसा है कि वहां बड़े बड़े पैगंबर इलियास और खिज्र भी गुम हो जाते वहां बड़े बड़े मार्गदर्शक भी किसी काम नहीं आते ये वो मंजिल है कि इलियास भी गुम खिज्र भी गुम हाय आवारगी ये शौक के घर से गुजरे लेकिन प्रेम के दीवाने वहां भी पहुंच जाते जहां बड़े पैगंबर थक के गिर जाते हैं और गल जाते प्रेम के दीवाने वहां भी गति कर जाते कितनी अमवाजे बला पाओ की जंजीर बनी कितने तूफाने हवादिस्त थे कि सर से गुजरे और कितनी मुसीबतों ने पैरों में जंजीरें डाली और कितने तूफान आए और कितनी आंधियां उठी और कितने उपद्रव सर से गुजरे जाहिदों सैख में क्या क्या ना हुई सरगोसी और पंडित पुरोहित में गी वैरागियों में कैसी कैसी अफवाहें ना उड़ी प्रेमियों के प्रति सदा ही अफवाहें उड़ती जाहेदो में क्या क्या ना हुई सरगोसी मैग जाते हुए हम जो उधर से गुजरे मधुशाला जाते वक्त जब किसी प्रेम के सत्संग में जाते वक्त किसी बुद्ध किसी महावीर किसी कृष्ण के पास जाते समय मंदिर मस्जिद के पुजारी भी देखेंगे कहां जा रहे हो और उनके मन में निंदाएं भी उठेंगी और विरोध भी उठेंगे ये बिल्कुल स्वाभाविक है क्योंकि वे तो खोपड़ी को ही सब कुछ समझे बैठे खोपड़ी के अभी उनकी खंजरी नहीं बनी अभी तो खोपड़ी में ही विराजमान है वही उनका सिंहासन है फैज मैखाना अभी आम नहीं है वरना कौन है जिसने मैं नावना चाहिए होगी मगर एक बात मधुशाला अभी तक भी पूरी पृथ्वी पर नहीं फैल पाई क्योंकि लोगों को मधुशाला का मजा ही पता नहीं उन्हें खबर ही नहीं है फैज मैखाना अभी आम नहीं है वरना मधुशाला की उदारता का भी उन्हें पता नहीं कि वहां किस तरह ढाली जा रही किस तरह पात्र हो कि अपात्र सभी को ढाली जा रही कि न कोई छोटा है ना कोई बड़ा न कोई अच्छा है न कोई बुरा न कोई साधु न कोई असाधु बेसरत बांटी जा रही है फैज मैखाना अभी आम नहीं है वरना कौन है जिसने मैं नावना चाही होगी ऐसा कौन है जो मस्त नहीं हो जाना चाहता ऐसा कौन है जो प्रेम को पीकर नाचने उठना चाहता लेकिन मधुशाला की उदारता लोगों को पता नहीं है कि मधुशाला तैयार है भरो अंजुली पियो जितना पीना हो मगर पंडित हैं पुजारी हैं, त्यागी हैं, वृति हैं, रास्तों पर खड़े वो अटका रहे वो मंदिरों मस्जिदों में भेज रहे वो वहां भेज रहे हैं जहां शब्दों के जाल हैं केवल वो वहां भेज रहे हैं जहां सिद्धांतों का बड़ा उहापोह बड़ा शोरगुल है जहां एक ही खोपड़ी की खंजड़ी नहीं बज रही बहुत खोपड़ियों की खंजलियां सांस बज रही जहां बाजार भरा है जिसने ओहामो जहालत के पड़े हो पर्दे मौतवर खाक वो महदूद निगाही होगी और जहां सिद्धांतों और शब्दों के संकीर्णताएं चित्त पर बैठी हों वो आंख कैसे विस्तीर्ण हो सकती कैसे विस्तार को अनुभव कर सकती सिद्धांत संकीर्ण करता है हिंदू हुए संकीर्ण हुए जैन हुए संकीर्ण हुए मुसलमान हुए संकीर्ण हुए सिद्धांत संकीर्ण करता है सिद्धांत मुक्त होते ही विस्तीर्ण होते हो तुम तो। और जहां विस्तार सिखाया जाता हो वही आकाश से संबंध भी जुड़ सकता है जिस पे ओहम व जहालत के पड़े हों पर दे मौतवर खाक व महदूद निगाही होगी इंक लावाद की मंजिल है खिजर से कह दो अब जुनून रहनुमा जिंदगी राही होगी अब कह दो तुम्हारे पथ प्रदर्शकों से एक बात उनको साफ हो जाने दो एक बात इन इनकुलावात की मंजिल है खिजर से कह दो कि अब राह दिखाने वाला हमें मिल गया अब जुनून रहनुमा जिंदगी राही होगी अब तो हमारा पागलपन ही हमारा पथ प्रदर्शक होगा और जिंदगी ही हमारा मार्ग होगी अब तो हम जिंदगी के मार्ग से चलेंगे और दीवानों की तरह डोलते हुए चलेंगे जो दीवानों की तरह डोलता हुआ चलता है वो पहुंच जाता है धन्य भागी है वे जो लड़खड़ा के चलना सीख जाते उनकी मंजिल दूर नहीं उनके लड़खड़ाने में मंजिल आ जाती उनका लड़खड़ाना ना मंजिल है इंकुलावात की मंजिल है खिजर से कह दो अब जुनून राहनुमा जिंदगी राही होगी हमने हर हाल में उस दुश्मन जहा से ताबा यू निभा कि किसी ने ना निभा होगी कठिन होता है निभाना यह पागलपन, लेकिन निभाना एक बार आ जाए तो इसके मजे इतने इसके आनंद इतने इतने अकूत इतने असीम इतने अतौल ठीक हुआ तरु जो तुझे लगा कि मेरी खोपड़ी में खंजड़ी बजे लोल खजड़ी ही है किसी काम की नहीं है पुरानी आदत है बजने की तो बसती रहती धीरे धीरे इससे संबंध छोड़ लो धीरे धीरे खंजड़ी को बंजने दो और अपने बीच और खंजड़ी के बीच दूरी बढ़ा लो जितनी दूरी बढ़ जाए उतना अच्छा मस्तिष्क से जितनी मुक्ति हो जाए उतना शुभ उतना सुंदर उतना सत्य उतना शिव पूछा है तूने क्या भक्त को अहंकार होता है असंभव क्योंकि अहंकार हो तो भक्त भक्ति नहीं हो सकता तो त्यागी को अहंकार हो सकता है ज्ञानी को अहंकार हो सकता है भक्त को अहंकार नहीं हो सकता क्योंकि भक्त होने की तो पहली शर्त वही है कि अहंकार ना हो त्यागी होने की वो पहली शर्त नहीं है त्यागी होने के लिए धन छोड़ो पद छोड़ो संसार छोड़ो ये सरते मगर तब छोड़ने का अहंकार घना होगा कि मैंने इतना धन छोड़ा मैंने इतनी प्रतिष्ठा छोड़ी प्यारी पत्नी छोड़ी सुंदर बच्चे छोड़े भरा पूरा घर छोड़ा सुख सुविधा छोड़ी त्यागी कहता है चीजें छोड़ो चीजें छोड़ने से अहंकार मजबूत होगा त्याग का अहंकार जन्मेगा लेकिन भक्त तो चीजें छोड़ने को कहता नहीं भक्त तो कहता है अहंकार छोड़ो वो तो उसकी पहली शर्त है तो या तो वो भक्ति नहीं है अगर अहंकार हो और अगर भक्त है तो अहंकार कोई संभावना नहीं भक्त तो पहली ही चोट में मामले को साफ कर लेता है ज्ञानी और त्यागी बड़ी देर लगा देते और, और चीजों को छुड़ाते रहते धीरे धीरे अभ्यास करवाते रहते पहले यह छोड़ो फिर वह छोड़ो फिर वह छोड़ो अंततः अहंकार छोड़ना होगा लेकिन अंततः त्यागी के रास्ते पर अहंकार की मृत्यु अंतिम घटना है भक्त के रास्ते पर पहली घटना है जो त्यागी का अंतिम चरण है वह भक्त का पहला चरण है इसलिए त्यागी जहां अंत में पहुंचता है भक्त वहां पहले ही पहुंच जाता है और इसलिए तो कहते हैं कि प्रेम का पंथ कठिन है प्रेम पंथ ऐसो कठिन क्योंकि त्यागी तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते करते करते एक दिन आखिर में जब कुछ और ना बचेगा सिर्फ अहंकार बचेगा तो छोड़ेगा भक्त तो एक ही तलवार की चोट में रफा दफा कर लेता है निर्णय कर लेता है इस पार या उस पार पूछा तूने क्या भक्त को अहंकार होता है असंभव भक्त को अहंकार नहीं हो सकता अहंकार छोड़ के ही तो भक्त भक्त होता है औरत कहती है कि जहां ढूंढा तो श्रीहरि आपको ही पाया और पाने को कुछ है ही नहीं परमात्मा ही है अहंकार भर चला जाए तो उसके सिवाय पाने को और कुछ भी नहीं यह तो अहंकार की ही आंख पर चढ़ी हुई पट्टी है जो नमालुम क्या क्या दिखलाती ये तो अहंकार के ही पर्दे हैं जिनसे नमालूम कितने कितने जाल झूठ भ्रम माया सपने पैदा होते अहंकार आंख से हटा अहंकार की जाली हटी कि जो है वह प्रकट हो जाता है और श्री हरि के अतिरिक्त और कौन है दूसरा प्रश्न ध्यान की गहराई जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे प्राणों में जैसे अनेक गीत फूट पड़ने को मचल उठे हूं क्या करूं चेतना गाओ गुनगुनाओ नाचो इसमें प्रश्न कहां है इसमें पूछने को क्या है ध्यान की गहराई बढ़ेगी तो झरने फूटेंगे ध्यान की गहराई बढ़ाते ही किस लिए इसलिए कि झरने फूटे ध्यान की गहराई की आकांक्षा ही क्यों है ताकि भीतर छिपा हुआ गीत प्रकट हो ताकि पैरों में अगर कोई नृत्य छिपा हो तो अभिव्यक्त हो जाए ताकि प्राणों में अगर कोई सुबास सोई पड़ी हो तो जाग जाए ताकि तुम जो होने को हो, हो जाओ ताकि तुम ऐसे ही बीज की तरह बंद न रह जाओ कमल की तरह खिल जाओ शुभ हो रहा है अब ये मत पूछो कि क्या करूं अब तो भीतर से ही आवाज आ रही तो गाओ नाचो जो भी रूप तुम्हारी सृजनात्मकता लेना चाहे उसे लेने दो मेरे हिसाब में सृजनात्मकता ही सेवा है कुछ करो कुछ ऐसा जिसमें तुम्हारे प्राण त्रप्त हो और जरूर तब औरों के भी प्राण त्रप्त होंगे अगर तुम्हारी परम संतुष्टि से कुछ निकलेगा बहेगा तो दूसरे के जीवन में भी संतोष की झलक आएगी हवा आएगी झोंका आएगा तुम्हारे भीतर दिया फूट पड़ने को तैयार है रोशनी फैलने को सुख फैलने तो कृपणता ना करना कंजूसी ना करना चेतना जरूर तेरे मन में कहीं कोई कंजूसी होगी हम जिंदगी भर कंजूसी सीखते हैं। कृपणता हमारे जीवन का अर्थशास्त्र कुछ भी हो छिपा लो जल्दी से जमीन में गाड़ दो कि किसी को पता ना चल जाए कि कोई चुरा ना ले कि कोई छीन ना ले कि कोई मांगने ही ना आ जाए कि संकोच वसाद किसी को देना ही ना पड़े हमारी आते चोरी की है और हम चोरों के बीच रहते हमारी आत्ते मांगने की और हम मंगनों के बीच रहते और हमारी आते छिपाने की क्योंकि चारों तरफ संकट ही संकट है ये आते जब भीतर के जगत का द्वार खुलता है तब भी एकदम से छूट नहीं जाती कई दिन तक पीछा करती भीतर के आनंद का अर्थशास्त्र अलग है बांटो तो बढ़ता है रोको तो घटता है लेकिन पुरानी आदत ये है कि रोको बचाओ संभाल के रखो कुछ बिखर ना जाए कुछ खो ना जाए इसलिए प्रश्न उठा है कि क्या करूं नहीं तो प्रश्न की बात ही कहा नाचने की मौज आ गई नाचो वृक्ष तो नहीं पूछते जब हवाएं आती हैं वृक्ष नाचते और फूल तो नहीं पूछते जब खिलते हैं तो सुवास उड़ती है और तारे तो नहीं पूछते रात होती है और रोशनी बरसती है ध्यान की गहराई बढ़ेगी तो अभिवंजना की शक्ति भी बढ़ेगी ध्यान की गहराई का सबूत ही एक है कि तुम्हारे भीतर सृजनात्मकता पैदा हो तुम्हारे भीतर कुछ करने कुछ प्रकट होने का एक प्रगाढ़ संकल्प उठे ऐसा कि जिसे तुम रोक भी ना पाओ आज वर्षों बाद पीतम मिल गए जीवन डगर में मृत मनोरथ के सुमनिये खिल गए जीवन डगर में वे धुएं के तूल से छाए हुए थे सजन बादल झर रहा था गगन के ही से मगन यौवन लगंजल उन दुखद रिमझिम क्षणों में शून्य पंकिल पथ कणों में हार से मनुहार से पी मिल गए जीवन डगर में भर गया आकंठ हीतल ललक उमड़ा नयन का जल कर उठा नर्तन हृदय का कमल विकसित मुदित पलपल उस उस नीम नीचे एक द्रगो ने झुक द्रगो ने चरण सिंचे नेह रसवस अधर उनके हिल गए जीवन डगर में आज बरसों बाद प्रीतम मिल गए जीवन डगर में ध्यान गहरा होगा तो प्रीतम मिलेगा ध्यान गहरा होगा तो प्यारा करीब आएगा नाचोगे नहीं गीत ना गाओगे बंधनवार ना सजाओगे दीप मालिका ना बनाओगे पूछना क्या है ध्यान की गहराई प्यारे को करीब लाने लगी उसकी पगध्वनि सुनाई पड़ने लगी अब नाचे बिना ना बनेगा नाचना ही होगा और नाचना कुछ सीखना नहीं है यह कोई नाच नर्तकी का नाच नहीं है कि सीखने जाना पड़े यह गीत जरूरी नहीं है कि मात्राओं और छंदों में आबद्ध हो मैं तुम्हें कोई कवि बनने को नहीं कह रहा हूं मैं तुम्हें ऋषि बनने को कह रहा हूं फूटने दो तो गीतों को जैसे फूटना चाहे सहज नैसर्गिक जरूरी नहीं है कि तुम मात्रा छंद और व्याकरण बिठाओ कि उसमें समय गमाओ उन व्यर्थ कामों में मत उलझ जाना जब गीत भीतर पैदा होता है तो अपना रास्ता खुद बना लेता है तुम सिर्फ मार्ग दो सहयोग दो वो गा लेगा, वो अपने को गा लेगा जब पानी खूब भर जाता है सरोवर में तो बहेगा ऊपर से बहलेगा और अपना रास्ता खोज लेगा सागर तक किसी को रास्ता बनाना नहीं पड़ेगा तो तुम कुछ इस चिंता में मत पड़ना है कि अब कैसे गीत गाया जाए कैसे नाचा जाए ना मुझे संगीत आता ना कविता आती न कभी छंद सीखे फिक्र छोड़ो कोई पैरों में घूंगर बांधने की भी जरूरत नहीं जब आत्मा में घूंगर बंधे हो तो बिना पैरों में घूंगर बंधे नाच हो जाता है और जब आत्मा गीतों से भरी हो तो मात्रा और छंद की कौन फिक्र करता है लेकिन तुम्हारे प्राणों में कुछ भर रहा है तो बहेगा आज मेरे प्राण में स्वर भर गया कोई मनोहर छितिज के उस पार से वह मुस्कुराता पास आया मधुर मोहक रूप में उस मूर्ति ने मुझको लुभाया कौन सा संदेश लेकर सजनी वह आया अवनी पर आज मेरे प्राण में स्वर भर गया कोई मनोहर घुल गई थी प्राण में अपमान की भीषण व्यथा ले गया वह साथ अपने दुख भरी बीती कथा आंख में आया सजनी वह आज मेरे अश्रु बनकर आज मेरे प्राण में स्वर भर गया कोई मनोहर कर गया अनुरोध मुझसे गीत गाऊं मैं मधुर सा भूल जाऊं जन्म का दुख मृत्यु को समझूं अमरता यह अमर उपदेश उसका सजनी कणकण में गया भर आज मेरे प्राण में स्वर भर गया कोई मनोहर स्वप्न से ही भर गया अली आज मेरा जीण अंचल वेदना की वहिनी में तप हो उठे हैं प्राण उज्जवल दे गया वह सजनी मुझको जन्म का वरदान सुंदर आज मेरे प्राण में स्वर भर गया कोई मनोहर तुम तो बांस की पोंगरी हो जाओ चेतना गाना है उसे तो गाएगा नाचना है उसे तो नाचेगा छोड़ दो उसकी मर्जी पर सब मुझसे पूछो कि क्या करूं यह प्रश्न करने का नहीं है तुम्हारे किए से तो सब गड़बड़ हो जाएगा तुमने कुछ किया तो वो जो सहज स्वस्फूर्त है कृतिम हो जाएगा तुमने उसे मार्ग दिया तुमने उसे राह सुझाई तुमने काटपीट की तुमने हिसाब किताब बिठाया सब सौंदर्य नष्ट हो जाएगा एक ईसाई पादरी अपना प्रवचन तैयार कर रहा था कल आने वाला रविवार है और कल रविवार को उसे प्रवचन देना है बड़ा कोई धार्मिक उत्सव है वो अपना प्रवचन तैयार करने में लगा था उसका छोटा बेटा पास ही बैठा था वो देख रहा था छोटे बच्चों के पास एक बुद्धिमत्ता होती जो बूढ़ों के पास भी खो जाती जिंदगी भर की धूल इतनी जम जाती कि बुद्धिमत्ता खो जाती छोटे बच्चों के पास एक निखार होता एक दृष्टि होती एक भोलापन होता एक सरलता होती एक निष्कपटता होती उस छोटे बच्चे ने कहा पिताजी एक बात उठती मेरे मन में आप हमेशा कहते हैं पिछले रविवार को भी आपने कहा था चर्च में कि मैं जो शब्द बोल रहा हूं ये मेरे नहीं है परमात्मा के तो पिता ने कहा निश्चित मैं उसके ही शब्द दोहराता हूं तो उस बेटे ने कहा फिर एक सवाल उठता है कि आप जो प्रवचन लिख रहे हैं इसमें इतनी काटपीट क्यों कर रहे हैं अगर ये शब्द उसके हैं तो आप कौन है काटपीट करने वाले और अगर आप काटपीट कर रहे हैं तो ये शब्द उसके कैसे रहे ये बात मुझे प्रीति कर लगी उस छोटे से बच्चे ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया आप काटपीट करने वाले कौन है उतरने दो उसे जैसा उतरता हो जिस भाव में जिस भंगिमा में जिस मुद्रा में जैसी उसकी मर्जी चेतना तू पूछती है मैं क्या करूं तुझे कुछ नहीं करना है तुझे बीस से हट जाना है बस इतना ही करना है बिल्कुल हट जाना है ध्यान की गहराई बढ़ रही है और गहराई बढ़ेगी तो बिल्कुल बीच से हट जा और जो होता होने दो हो तो, मगर नहीं खोपड़ी लौट लौट के कहती कुछ करो ऐसे छोड़ मत देना उन्माद हो जाएगा पागलपन हो जाएगा बीच रास्ते पर समझो कि गीत उठाया कि बीच रास्ते पे नाच शुरू हो गया वैसा हुआ है तो बुद्धि कुछ एकदम गलत कहती है ऐसा भी नहीं मेरा ऐसे ही तो नाच उठी बीच रास्तों पर सब लोग लाज खोई रहे मेरा भी सोच सकती थी कि कहा नाचना कहां नहीं नाचना बीच बाजारों में नहीं नाचना मगर नहीं छोड़ दिया उसकी मर्जी पर फिर जहां उसने नचाया फिर हम उसके हाथ की कठपुतली हो गए अब वो बीज बाजार में न चाहे तो मीरा कैसे कहे नहीं अब लोकलाज जाती हो तो जाए लोकलाज बच बच के भी क्या बचता है हाथ में एक दिन मौत आती है मुंह में राख भरी रह जाती है सब मिट्टी में मिल जाता है लोकलाज में रखा भी क्या है यह भी मत सोचना कि मेरे गीत पसंद किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे यह भी मत सोचना प्रशंसा मिलेगी या नहीं मिलेगी यह सब बातें व्यर्थ यह सन्यासी के पूछने की बातें नहीं है प्रशंसा मिले कि अपमान और सिंहासन मिले कि सूली सन्यासी का तो सीधा साफ सुथरा व्यवहार है वही है कि जो वह करवाएगा वही करेंगे जहां ले जाएगा वहीं जाएंगे दुनिया पागल समझे तो पागल समझे दुनिया बुद्धिमान समझे तो बुद्धिमान समझे ना तो दुनिया की बुद्धिमान समझने से तुम बुद्धिमान होते हो ना दुनिया के पागल समझने से तुम पागल होते हो तुम जो हो उसका निर्णय परमात्मा क्या समझता है इस पर आधारित है तुम्हारा अंतिम निर्णय उसके और तुम्हारे बीच वही होने दो निर्णय वही एक मालिक निर्णय लेगा कि तुम्हारे गीत गाने योग्य थे या नहीं और अगर तुमने उसे ही गाने दिया तो स्वभावतः वे गाने योग्य हैं ध्यान बढ़ता है तो सृजनात्मकता स्वभावतः बढ़ती है मैं तो इसे कसौटी मानता हूं अगर ध्यान बढ़ने से कोई बिल्कुल सुस्त काहिल निष्क्रिय आक्रमण बैठ जाना ध्यान नहीं बढ़ा नाम से सिर्फ आलस्य को आरोप तो समझना यह ध्यान नहीं है सिर्फ काहली सुस्ती है तामस ध्यान होगा तो ऊर्जा प्रकट होगी किस रंग में किस ढंग में इसका कोई निर्णय बाहर से नहीं हो सकता मीरा नाचेगी बुद्ध बोलेंगे महावीर चुप खड़े रहेंगे क्या होगा क्या रूप होगा कोई भी नहीं जानता उस रूप की कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती पर एक बात सुनिश्चित है कि ध्यान गहरा होगा तो कुछ अपूर्व कुछ अद्वितीय